समाधि सुख सुखसुरति सौ सहजय सहजय आव मुक्ता द्वारा महल का यह का भाव ल्यो लागी तव जानिए जय कवहू छूट न जाय जीवत य्यों लागी रहे मन जी समाए मन ताजी चेतन चढ़ ल्यों की करे लगाम शबद गुरु का ताजना कोई पहुंचे साधु सुजान आदि अंत मध एक रस टूटे नहीं धागा दादू एक रह गया जब जाने जागा अर्थ अनुपम आप है और अनरथ भाई दादू ऐसी जान कर तासों लोलाई संसार का गणित और सत्य का गणित न केवल भिन्न है बल्कि विपरीत भी संसार में जो सीढ़ी है वही सत्य में पतन हो जाता संसार में जो सहारा है सत्य में वही बाधा हो जाती संसार में जिसके सहारे तुम सफल होते हो सत्य में उसके ही कारण असफल हो जाते हो और जीवन की सारी शिक्षा दीक्षा संसार में सफल होने की इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा में असफल होने का पूरा आयोजन पूरा संस्कार तुम्हारे जीवन के चारों तरफ तैयार कर दिया जाता है संसार में सफल होना हो तो संघर्ष वहां सूत्र है, समर्पण वहां भूल संघर्ष वहां सूत्र अगर समर्पण किया तो संसार में तुम कभी भी न जीत पाओगे हारते ही चले जाओगे अगर संघर्ष किया तो ही जीतने की संभावना है, लेकिन कठिनाई और भी बढ़ जाती है संसार में जीत भी जाओ तो जीत हाथ नहीं लगती क्योंकि जीत तो केवल सत्य की ही है अगर संसार में जीतना हो तो संघर्ष लेकिन जीत के तुम पाओगे जीवन संघर्ष में व्यतीत हुआ पाया कुछ नहीं जीत कर ही पाओगे कि हार गए संसार में हारा हुआ आदमी तो हारता ही है जीता हुआ भी अंत में पाता है कि हार गए संसार में कभी कोई जीता नहीं लेकिन संसार का सूत्र संघर्ष है हिंसा व मनुष्य ईर्षा द्वेष लोभ क्रोध पूरी फौज है वो संसार में सहारा देती है हम प्रत्येक बच्चे को संसार के लिए तैयार करते हैं वही तैयारी परमात्मा में बाधा बन जाती है तो जब तक तुम उस तैयारी को तोड़ने को राजी न हो जाओ तब तक परमात्मा का द्वार जो कि सदा ही खुला हुआ है तुम्हारे लिए बंद रहेगा वो तुम्हारे लिए बंद रहेगा द्वार बंद नहीं द्वार तो खुला ही हुआ है लेकिन तुम्हारी आंखों पे एक दीवार है उसके कारण खुला द्वार भी दिखाई नहीं पड़ता एक स्कूल में एक शिक्षक ने पूछा एक होटल मालिक के बेटे से कि पचास बराती आए हों तो जितनी दाल लगती है अगर डेढ़ सौ बनाती हूं तो उससे कितनी गुनी ज्यादा लगेगी उस बेटे ने का दाल तो उतनी ही लगेगी सिर्फ मिर्च और पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी होटल मालिक का होनहार बेटा है शिक्षित हो रहा है दीक्षित हो रहा है संसार में भरोसा भूल है भरोसा किया कि भटके संदेह सारे संसार में मानकर ही चलना कि सभी दुश्मन है कोई मित्र नहीं क्योंकि जिसको भी मित्र माना वहीं से संसार में गिरावट शुरू हो जाए, संसार को तो शत्रु मानना अगर किसी को मित्र कहो भी तो कहना भर मानना कभी नहीं यही तो कौटिल्य और मैख्यावेली की शिक्षा है किसी को मित्र मत मानना मित्र को भी शत्रु की तरह ही जानना ऊपर ऊपर मित्रता दिखाना भीतर शत्रुता मानना क्योंकि अगर मित्र मान लिया तो भरोसा कर लिया जिसका भरोसा किया वही धोखा देगा ठीक उल्टी शिक्षा है जीसस की कि शत्रु को भी मित्र मानना तो जिसने पहली शिक्षा में काफी पारंगत कुशलता पाली है उसे दूसरी शिक्षा बड़ी मुश्किल हो जाएगी सत्य की तरफ जाना हो तो श्रद्धा चाहिए संसार की तरफ जाना हो तो जितनी ज्यादा संदिग्ध मन की दशा हो उतना ही सहयोगी है और संसार के लिए हम तैयार करते तो अश्रद्धा का तो हमारे पास बड़ा निष्णात कुशल आयोजन होता है श्रद्धा का कोई अंकुर भी नहीं होता इसलिए जब हम परमात्मा की तरफ भी मुड़ते हैं तो वही संकालु हृदय लेकर मुड़ते हैं जो संसार में काम आता था फिर वही बाथा बन जाता है द्वार तो सदा खुला है उसका अगर बंद है तो तुम्हारा हृदय बंद है, आंख बंद है। मुला नसुद्दीन की पत्नी डॉक्टर के पास गई थी बीमार थे। उसे भीतर के कक्ष में ले गया जहां जांच पड़ताल करेगा टेबल पर लेटते वक्त उसने कहा एक बात इसके पहले कि आप मेरी जांच करें नर्स को भीतर बुला लें डॉक्टर थोड़ा नाराज हुआ उसने कहा क्या मतलब क्या मुझ पर तुम्हारा भरोसा नहीं मुला नसुद्दीन की पत्नी ने कहा आप पर तो पूरा भरोसा है बाहर बैठे मेरे पति पे भरोसा नहीं नर्स को भीतर ही बुला पति और नर्स बाहर अकेले छूट गए प्रतिपल जिनसे तुम्हारा प्रेम है या जिनसे तुम कहते हो कि हमारा प्रेम उन पर भी भरोसा नहीं संसार में प्रेम पाप है घृणा गणित और यही तुम्हारी शिक्षा दीक्षा है इसकी ही परत दर पर तुम्हारे ताचारों तरफ जमी है। इसलिए जब तुम किसी दिन संसार से थक के परमात्मा के द्वार पर दस्तक देते हो दस्तक व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि द्वार तो बंद ही नहीं है द्वार तो खुला ही है तुम जिस पर दस्तक दे रहे हो वो तुम्हारी ही खड़ी की हुई दीवाल है तुम अपनी ही दीवाल पर दस्तक दे रहे हो परमात्मा का द्वार बंद कैसे हो सकता है तुम्हारा ही संस्कारों का जाल तुम्हें चारों तरफ से घेरे तुम ही गलत हो गए हो और जब तक ये गलत होना ठीक ना हो जाए तब तक लाख सिर पटके दादू कबीर तुम्हें लगे भी कि तुम समझ गए फिर भी तुम समझ ना पाओगे तुम्हारी समझ भी कोई काम ना आएगी क्योंकि तुम्हारी जो जीवन स्थिति है जो ढांचा तुमने बना लिया है वो मूलतः सत्य विरोधी है इसे ठीक से समझ लो इसलिए जीसस ने कहा है जब तक तुम पुनः बच्चों की भांति ना हो जाओ तब तक तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश ना पा सकोगे क्या मतलब है पुनः बच्चों की भांति ना हो जाओ सीधा सा मतलब है इतना सा मतलब है उस दशा में न पहुंच जाओ जहां संस्कार और समाज और संस्कृति ने तुम्हें प्रभावित नहीं किया था उस पूर्व दशा में ना पहुंच जाओ जहां तुमने कुछ भी सीखा ना था जहां संसार का जहर तुम्हारे भीतर प्रविष्ट न हुआ था जहां तुमने संसार का अनुभव न लिया था उस दशा में तुम जब तक न पहुंच जाओ तुम जब तक पुनः कुरे न हो जाओ संसार ने तुम्हें बेविचारी कर दिया है जब तक तुम फिर से वापस उस प्राथमिक सरलता को न पालो तब तक तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश न पा सकोगे और तुम बहुत जटिल हो गए हो तुम बहुत चालाक हो गए हो तुम बहुत हिसाबी किताबी हो गए हो तुमने दुकान की भाषा सीख ली प्रेम का हिसाब ही तुम्हें भूल गए तुम प्रेम से अपरिचित ही हो गए हो और फिर तुम प्रार्थना करने आ जाते हो प्रार्थना करने आना तो ऐसा है उस व्यक्ति का जो प्रेम से अपरिचित हो गया जैसे कोई व्यक्ति लकवे से लगा पड़ा हो चल भी ना सकता हो और दौड़ने के इरादे कर रहा हो तुम चल भी नहीं सकते हो दौड़ोगे कैसे तुम प्रेम भी नहीं कर सकते तुम प्रार्थना कैसे करोगे तुम किसी व्यक्ति के लिए भी अपना हृदय नहीं खोल सकते तुम समि के लिए कैसे अपना हृदय खोलोगे एक के लिए नहीं खोल सकते अनंत के लिए कैसे खोलोगे यह पहली बात ख्याल में ले लें तब यह सूत्र बहुत आसान हो जाएंगे अन्यथा समझना मुश्किल होगा और वो बात यह है यहां परमात्मा के द्वार पर श्रद्धा सहयोग है संदेह बाधा है भरोसा अनन्न्य भरोसा अनंत भरोसा यहां द्वार है जरा सा शक् जरा सा संशय द्वार बंद हो जाता है दीवार है फिर द्वार नहीं यहां सरलता चालाकी नहीं होशियारी नहीं सरलता निर्दोषता सहयोगी है तुम्हारी होशियारी तुम्हारी कुशलता संसार में पाई गई तुम्हारी उपाधियां संसार में उपाधियां होंगी बड़ा उनका सम्मान होगा यहाँ वो उपाधियां हैं बीमारियां ये उपाधि शब्द बड़ा अच्छा है इसके दो अर्थ होते हैं तो अर्थ होता है एक सम्मानित पद और दूसरा अर्थ होता है बीमारी सब पद बीमारियां सब उपाधियां उपाधियां संसार में तुम्हारी जो ऊंचाइयां हैं वही परमात्मा के जगत में तुम्हारी नीचाइयां हैं संसार के जो शिखर हैं वही परमात्मा के जगत में अंधेरी खाइयां हैं संसार में जो तुम्हारी उपलब्धि है परमात्मा के जगत में वही तुम्हारी अपात्रता है मैंने सुना है एक जैन फकीर के द्वार पर एक दिन जापान का गवर्नर मिलने आया उसने अपना कार्ड भेजा अपना नाम लिखा नीचे लिखा गवर्नर ऑफ टोकियो टोक्यो का गवर्नर जिस शिष्य को द्वार पर खड़े होने की ड्यूटी थी वो कार्ड ले भीतर गया गुरु ने कार्ड देखा और काफे को भगाओ इस आदमी को यहाँ इसकी क्या ज़रूरत है गवर्नर तो बहुत हैरान हुआ शिष्य आया और उसने कहा गुरु ने कहा हटाओ इस आदमी को यह द्वार इस आदमी के लिए बंद है यहां इसकी क्या जरूरत है गवर्नर निश्चित ही बहुत समझदार रहा होगा गवर्नरों से इतने समझदार होने की आशा की नहीं जा सकती बड़ा अनूठा रहा होगा साधारणता ये होता नहीं गवर्नर होते होते आदमी बिल्कुल गधा ही हो जाती वो यात्रा है ऐसी अरब में एक कहावत है कि गधे घोड़े नहीं हो सकते लेकिन गवर्नर हो सकते पर यह गवर्नर अनूठा रहा होगा बड़ा प्रतिभा सजग तत्म समझ गया कार्ड वापस लिया गवर्नर ऑफ टोकियो काट दिया काट वापस दिया का एक बार और कृपा करो इसे वापस ले जाओ गुरु ने देखा अरे कहा ये है बुलाओ भीतर हम समझे गवर्नर गवर्नर की यहां क्या जरूरत ये तो अपना पुराना परिचित आने दो परमात्मा के मार्ग पर तुम्हारी उपाधियां तुम्हारी सफलताएं तुम्हारा नाम यश सभी पत्थर की दीवारें बन जाते हैं। उन्हें तुम छोड़कर ही जाना तो ही जा सकोगे अगर उनको ले जाने का मन हो तो जाने का ख्याल ही छोड़ दो तुम अपने घर भले परमात्मा अपने घर भला नाहक झंझट ना करो अभी संसार को और जी लो अभी बीमारियों में रस से थोड़े और बीमार रह लो कोई जल्दी भी नहीं अनंतकाल पड़ा है लेकिन ठीक से मुक्त हो जाओ संसार से तो ही तुम परमात्मा की तरफ चल पाओगे जरा सा भी रस वहां लगा रहा मुक्त हो जाने का ये मत अर्थ मत समझ लेना कि भाग जाओ जंगल में जो भी भगोड़े हैं वो तो भागते ही इसलिए है कि मुक्त नहीं मुक्ति हो गए होते तो भागना कहाँ है भागना किससे भाग के जाओगे भी कहां जहां भी जाओगे वही संसार है और जहां भी जाओगे कम से कम तुम तो वही रहोगे भागना कहीं भी नहीं है सिर्फ जागना है भागो नहीं बदलो और बदलने का केवल मतलब इतना है कि सोए से जागो व्यर्थ को समझो असार को देखो सार को पहचानो कहते हैं दादू जोग समाधि सुख सुरतीसों सु, सहजय सहजय आओ बड़ा अनूठा वचन मुक्ता द्वारा महल का यह भक्ति का भाव जीसस कहते हैं खटखटाओ द्वार खुलेंगे मांगो मिलेगा दादू जीसस से भी गजब की बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं मुक्ता द्वार महल का यह द्वार तो खुला ही है मुक्त है खटखटाओगे कहां मांगना क्या है मिला ही हुआ है परमात्मा दूर थोड़ी है सामने खड़ा है परमात्मा तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे पास है मुक्ता द्वारा महल का यह भगति का भाव भक्त का तो यही भाव है कि द्वार खुला है इसे खोलना भी नहीं है खोलने की भी जरूरत नहीं है खोलने का भी यत्न करना पड़े तो अहंकार आ जाएगा तुम यत्न करोगे तुम्हारा अहंकार मजबूत हो जाएगा तुम कुछ करोगे तुम्हारे करने से परमात्मा नहीं मिलता है तुम जब ना करने की दशा में होते हो तभी मिलता है तुम जब बिल्कुल ही शांत अकर्म की अवस्था में होते हो तभी मिलता है तुम तो खोलने की कोशिश भी खटपट करोगे तो चिंता पैदा होगी इसलिए अक्सर यह हो जाता है जो परमात्मा का दरवाजा खोलने को बहुत ज्यादा चिंता बना लेते हैं उनका दरवाजा सदा के लिए भटक जाता है ऐसा हुआ एक बहुत अद्भुत जादूगर हुआ हुदनी और उसके जीवन में उसने बड़े चमत्कार किए जैसा कि कोई दूसरा जादूगर कभी नहीं कर पाया है और वह आदमी बड़े गजब का आदमी था और उसने सदा यह स्वीकार किया कि ये सिर्फ हाथ की सफाइयां हैं उसने कभी धोखा न दिया उसने ऐसी हजारों बातें की कि जिनको अगर वो चाहता तो दुनिया का सबसे बड़ा अवतारी पुरुष हो जाता तुम्हारे साईं बाबा इत्यादि सब फीके दो कोड़ी के हैं खुदनी की कला बड़ी अनूठी थी दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जो उसने सेकेंड में न खोल दिया उसके ऊपर जंजीरें बांधी गई हथकड़ियाँ बांधी गई पानी में सागर में फेंका गया सेकंड ना लगे और वो बाहर आ गया सब जंजीरें अलग जेल खानों में डाला गया इंग्लैंड के जेल खाने में अमेरिका के जेल खानों में स्पेन के जेल खानों में सख्त से सख्त जहाँ पहरा है क्षण भर बाद वो बाहर खड़ा है कोई समझ ना पाए कि वो कैसे बाहर आता क्या होता है उसने सब व्यवस्था तोड़वा दी लेकिन उसने कभी कहा नहीं कि मैं कोई सिद्ध पुरुष इतना ही सब हाथ की सफाई है लेकिन एक बार वो मुश्किल में पड़ गया फ्रांस में पेरिस में वो प्रयोग कर रहा था सारी दुनिया में सफल हुआ वहां आके हार गया। एक जेल खाने में उसे डाला गया। उसे निकल के आना था जिंदगी भर वो बड़े बड़े जेलखानों से निकल गया और कैसी भी जंजीरें हो उसने खोलनी बिना किसी चाबियों के क्या थी उसकी कला बड़ा कठिन है कहना और कभी उसने दावा किया नहीं कि मैं कोई चमत्कारी हूं या कोई ईश्वरीय व्यक्ति हूं कुछ भी नहीं मगर वहाँ वो हार गया जो आदमी तीन सेकंड में बाहर आ जाता और ज्यादा से ज़्यादा तीन मिनट लेता उसको तीन घंटे लग गया और वो बाहर ना आए लोग घबरा गए बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी देखने क्या हो गया मामला ये हुआ कि मजाक की थी पुलिस अधिकारियों ने ताला लगाया ही ना था दरवाजा खुला छोड़ दिया था और वो ताला खोज रहा था ताला हो तो खोल ले ताला था नहीं वो घबरा गया उसे ये ख्याल भी ना आया घबराहट में कि दरवाजा सिर्फ अटका है, वो इतना परेशान हो गया कि ताला छिपा कहा है कहीं ना कहीं ताला होगा सब कोने का छान डाले कमरे के दूसरी तरफ छान डाला हो सकता है कोई धोखे का दरवाजा लगा हो जो दिखाई दरवाजा ना पड़ता हो और ये दरवाजा ना हो दीवार का कोना कोना छान गया लेकिन कहीं ताला हो तो मिल जाए और जब ताला ही ना हो तो तुम्हारे पास कोई भी चाबी हो क्या खाक काम आएगी तीन घंटे बाद भी वो ना निकलता निकलने का कारण तो ये हुआ कि वो इतना थक गया और पसीने पसीना हो गया कि बेहोश होके गिर पड़ा धक्का लगने से दरवाजा खुल गया वो बाहर पड़े थे पहली दफा जिंदगी में वो असफल हुआ मजाक के सामने जादू हार गए और कारण कारण वही है जो हर आदमी की जिंदगी में घट रहा है तुम परमात्मा के दरवाजे पर अगर हार रहे हो तो उसका कारण है कि तुम ताला खोज रहे हो ताला वहाँ है नहीं मुख्ता द्वार महल का उस महल का द्वार मुक्त है खुला है अटका भी नहीं है उतनी भी जरूरत नहीं कि तुम बेहोश हो के गिरोह धक्का लगे जब कहीं दरवाजा खोले दरवाजा खुला ही है योग समाधि सुख सुरति सो सहजे सहजे आओ और इतनी सहजता से परमात्मा में प्रवेश हो जाता है कि तुम नाहक ही बड़े जतन कर करके कर अपने को थका रहे हो पसीना पसीना कर रहे हो कोई शीर्षासन लगाए खड़ा है कोई उल्टी सीधी कवायत कर रहा है शरीर से योग साध रहा है कोई नाक बंद किए श्वास को रोके हुए है कोई कानों में उंगलियां डाले हुए है कोई आंखों को दबा के प्रकाश देख रहा है हजार तरह की नासमझियां सारे संसार में प्रचलित वो सब कुंजियां हैं खोलने की उस ताले को जो ताला है ही नहीं उस द्वार को खोलने के उपाय जो खुला ही है तुम्हारे उपाय ही तुम्हारे द्वार को ना खुलने देंगे भक्ति सहज मार्ग है सहज का अर्थ होता है जहाँ कुछ भी ना करना पड़े अपने से हो जाए योग समाधि वो जो योग की समाधि है, वो जो योग का परम समाधान है जहाँ सभी समस्याएं गिर जाती हैं सभी प्रश्न तिरोहित हो जाते हैं जहाँ मात्र समाधान का संगीत बजने लगता है जहाँ एक का स्वर गूँजने लगता है योग समाधि वो जो योग की समाधि है योग का अर्थ होता है मिलन जहां व्यक्ति समस्ती से मिलता है जहां कण अनंत से मिलता है जहां बूंद सागर से मिलती है वो घड़ी है योग जहां तुम मिटोगे और परमात्मा से मिलोगे वो आलिंगन है योग योग समाधि इधर मिले कि सब समस्याएं गई मिले नहीं कि समस्याएं मिटी नहीं समस्याओं की समस्या एक ही है वो तुम हो तुम्हारे कारण ही सारी समस्या है तुम्हारे अहंकार के कारण ही सारी समस्याएं पैदा होती वो तुमने पैदा की वो तुमसे पैदा हुई हैं तुम सारी समस्याओं के केंद्र हो मिले तुम मिटे क्योंकि मिलन का अर्थ ही है जब तक मिटो ना तब तक मिलोगे ना बूंद अगर सागर से मिलेगी तो मिलने के ही क्षण में मिट जाएगी मिटने की तैयारी होगी तो ही सागर की तरफ जाएगी नहीं तो दूर दूर भागेगी जोग समाधि वो मिलन जब घटता है तो सब समाधान हो जाता है करोड़ों करोड़ों जन्मों में न मालूम कितने प्रश्नों समस्याएं उठी थी उस मिलन के क्षण में उठती ही नहीं चाह होगा तुमने कि परमात्मा अगर मिलेगा तो पूछ लेंगे हजार तरह के प्रश्न तुम्हारे मन में उठते हैं लेकिन जिस दिन परमात्मा मिलेगा उस दिन पूछने को कोई प्रश्न ना बचेगा उस दिन तुम अचानक पाओगे कि, कि प्रश्न है ही नहीं जीवन है। जीवन में कोई प्रश्न नहीं है प्रश्न तुम्हारी चिंताओं से पैदा होते हैं। जीवन में प्रश्न है ही नहीं जीवन तो एक रहस्य एक रस्य भोगो पूछो मत पूछे कि चूके क्योंकि जैसे ही पूछना तुमने शुरू किया तुमने भोगना बंद कर दिया तुम जीवन के रस का स्वाद नहीं लेते अब अब तुम पूछ रहे हो और पूछने का कोई अंत नहीं है पूछने से पूछ बढ़ती ही चली जाती प्रश्न बड़े ही होते चले जाते एक प्रश्न पूछो उत्तर मिल भी नहीं पाता कि दस प्रश्न खड़े हो जाते ऐसी शाखा प्रशाखाए फैलने लगती अस्तित्व में कोई प्रश्न नहीं है, अस्तित्व तो उनके लिए है जो निस्प्रश्न होकर जीना जानते हैं।